भाग्य सनातन आश्रम में गुरु पर, पूर्णिमा पर्व के महोत्सव में एकत्र हुए हैं प्रतिवर्ष हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और गुरु शब्द का बहुत महत्व है ये भारत में नहीं सारे विश्व में ये सच है ये सच है कि गुरु तो एक ही है दो नहीं हो सकते सारे संप्रदाय कहते हैं कि एक ही सतगुरु होता है लेकिन सारे संप्रदाय बारंबार नए नए सदगुरु ले आते हैं हम लोग थोड़ा इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भारत में इसका आरंभ कैसे हुआ हम जब गंभीर वेद के अंतरालों में जाते हैं पुराने जमाने में जब भरतखंड की संस्कृति भरतखंड की थी जिसे आज आप वर्ष कहते हैं तो बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाना पड़ता था और यदि हम अतीत को टटोले तो यूके में भी ऐसा था सभी जगह था और शिक्षा पर देश नेता या राजनीति का कोई प्रभाव नहीं होता था हमेशा शिक्षा संत और ऋषि से ही आरंभ होती थी सारे विश्व में क्योंकि अतीत के युगों की यह मान्यता थी कि यदि अमृत ज्ञान आए तो एक निर्लिप्त व्यक्ति जो कहीं आ सक नहीं है कहीं पर भी बंधा जुड़ा नहीं है बच्चे को उसके पास से ही ज्ञान मिलना चाहिए यदि दूसरी जगह से ज्ञान मिला तो वह व्यक्ति अपनी आसक्तियों के वशीभूत उसका सामाजिक राजनैतिक दुरुपयोग कर सकता है और क्या हज हम देख नहीं रहे तो इसलिए जो ज्ञान का सागर उतरे तो एक निर्लिप्त संत और ऋषि से ही उतरे ये सारे विश्व की कल्पना थी हम थोड़ा उस युग में चले तो हमें स्पष्ट हो जाएगा हर जगह ईश्वर की अपनी अपनी मान्यता रही है हमारे यहां भी नाना संप्रदायों ने किसी ने सप्तलोक में सेवेंथ आसमान में सप्तलोक में ईश्वर को माना तो किसी ने अब सत्तरवा भी शुरू कर दिया है सेम एक दो संप्रदाय मेरे सामने आए हैं यहां जो कह रहे हैं सत्तरवे में वेद उस युग का विज्ञान है साइंस है द साइंस ऑफ लाइफ और इसका एक ही बेसिक बच्चे को शिक्षित करने का सबसे बड़ा पर्पस है कि बच्चे की लाइफ को अनंत के साथ जोड़ा जाए ही शुड नो हु इस वो कहां से आया है कौन है जो बूढ़े तन की मट्टी को एक बार फिर अन्न में लौटा देता है कौन करता है ऐसा वही मट्टी वही पानी जिन पेड़ों के पास से गुजरती है और ये मट्टी और कोई नहीं किसी बूढ़े का तन है किसी बुढ़े की मट्टी है राख है लेकिन वो जिस पेड़ के पास से गुजरती है उसी पेड़ का रंग रूप लेती कहीं मीठा अंगूर कहीं खट्टा नींबू कहीं कड़वी मिर्च नाना प्रकार के फलों वनस्पतियों में लौट आती है द चाइल्ड मस्ट नो दिस कैसे होता है और वो कौन करता है और उन्हीं वनस्पतियों को जब भोजन के रूप में भोजन के रूप में उन्हीं वनस्पतियों को जब लोग कोई भी जीवधारी नॉट ह्यूमन बीइंगलोंग ऑल द लाइफ बीइंग्स जो भी उस भोजन को लेते हैं वो भोजन ही उनके शरीर में किसी कॉस्मिक एक्टिविटी के द्वारा जिसे हम यज्ञ कहते हैं दोबारा भोजन भोजन नहीं रहता रक्त मास के कणों में बदलता रक्त मास के कणों में बदलता घर में शिशु का रूप ले लेता है बूढ़ा एक बार फिर कपड़ा बदल के लौटाता है कौन करता है क्यों करता है कैसे करता है बच्चे को यह जानना चाहिए तो क्योंकि उसने अपने को नहीं जाना दुनिया भी जानी तो क्या जानी छोटे छोटे बच्चे 11 वर्ष की आयु में गुरुकुल में आते हैं वो वापस नहीं जाएंगे बारह पंद्रह बरस तक एजुकेट होने के बाद ही दीक्षांत समारोह के उपरांत ही वो वापिस जा पा सकेंगे और गुरुकुल हमेशा घर ग्रस्तों और समाज से दूर रखे जाते थे कि कहीं इनके आसक्त भाव बच्चों के निर्मल मन को दूषित न कर दे आज आप हर व्यक्ति हर व्यक्ति से लड़ा हुआ है वो एक भी आपके पास ऐसा रिश्ता नहीं जिस पर आप पूरा यकीन कर सके हाँ। मैं इसलिए जानता हूं कि आप सब अपनी पीड़ाएं मेरे आगे आके रोते हैं इसलिए जानता हूं लेकिन आप इतने अच्छे भी तो हैं एक फकीर को भी इतना प्यार देते हैं न देते हैं आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं जो आपकी पैर की धूल से आगे कोई कामना भी नहीं करता न चेला न चंदा न धंधा भज एक निर्लित अवस्था में भी आप उसको भी प्यार करते हैं आप में इतनी अच्छाई भी है तो फिर क्या कारण है कि आपका हर सगा आपको डंक की तरह चुभ रहा है और आप भी रहे हैं उसको एक उस शिक्षा का अभाव है जो गुरुकुल में आपको मिलती थी और जो अब आप, आप नहीं पाते हैं आदमी के घर पैदा होने का अर्थ ये नहीं कि आप आदमी हो गए ना वेद ने कहा ह्यूमन रियलाइज इज ह्यूमन यदि उसने अपने को उस ह्यूमैनिटी को रियलाइज नहीं किया है तो वो एक बीस्ट से भी बुरा हो सकता है तो इसलिए उस बच्चे को जानना चाहिए और वो भोला बचपन हम सबका हमारे पूर्वजों का रहा है तो हम सबका रहा है तो सबसे पहले वो गुरु का वर्ण करता है ऋषि वो गुरु के रूप में धारण करता है गुरु वो ऋषत्र को गुरु के रूप में धारण करता है सबसे पहले और उससे कहा कि बिना यज्ञोपवीत के तो गुरुकुल में प्रवेश नहीं पाएगा हम बहुत संक्षेप में चल रहे हैं क्योंकि वेद में आए पूरी विस्तार से इन कथाओं को ले रहे हैं तब उसको हम बतलाते हैं जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विचूचते वेद पाठे वेद विप्रा ब्रह्म जानाते ब्राह्मणा कि जन्म से प्रत्येक बालक शूद्र होता है तो उसके मन में एक विचार आता है बच्चे के कि अभी तो कह रहे हैं कि मुझे एक पिता परमेश्वर ने बनाया है और अभी मुझे शूद्र भी कह रहे हैं क्या ईश्वर की बनाई सृष्टि कभी शूद्र हो सकती है तो उसे ऋषि बताते हैं कि बेटा अज्ञान को ही शूद्र कहा गया है किसी व्यक्ति को नहीं नॉट ए पर्सन नॉट ए लिविंग भी क्योंकि तुम्हारा जब जन्म हुआ तुम अज्ञानी हो इसलिए शूद्र कहलाते जब हम यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे संस्कारात द्विज उच्चते जन्म से पहले चाहे किसी घर में तुम तो हो शूद्र ही कहलाओगे इसलिए हम तुम्हारा संस्कार करेंगे तुम्हें द्विज बनाएंगे और तब हम उसे तीन तागों के जनेऊ से ज्ञान देते हैं ना कि आजकल आप लोग जो घर घर गांव गांव में करते हो डोरी डाल दी वो बच्चा है या बैल है क्या है वो क्या मतलब है आपका मैं उसको पहले सूत्र से बताता हूं एवा ही अश्य सून रखा विरपी गोमती मही पक्वा शाखा नदाशुषे यूं ऐसे ही मंगल यज्ञों को धारण करने के लिए जब परमेश्वर एक यज्ञ के रूप में सब पेड़ों में उनका आत्मा बनके प्रकट हुआ तो उस बूढ़े के तन की मट्टी उसकी ज्योतियों पर सम्मोहित हुई अर्पित हुई तो उसके शरीर के अंग ही तो थे जो राख बन गए थे फिर पके फल बनकर उसके बाड़ी के पार्ट्स पेड़ों पर लहराने लगे तो हर पेड़ को तुम ईश्वर का मंदिर मानोगे माले गनीमत नहीं है यह देवालय है क्योंकि तो ये न होते तो तुम भी न होते तो तुम हर पेड़ पौधे को रिस्पेक्ट करोगे सत्य रूप में यही ऋषि हैं। निष्काम भाव से तुम्हारे पुरखों की मट्टी को फिर अन्न में लौटा देते हैं जाओ खा लेना लौटा लेना तुम्हारा ही बुजुर्ग है फीस नहीं लेते पैसा नहीं मांगते पत्थर मारते हो फल देते हैं लौट के गाली भी नहीं देते इनसे रिशत्व सीखो इनकी पूजा करो और पहला पर्पस ऑफ एजुकेशन है उस सीक्रेट को जानना, हाउ यू योर बॉडी केम फ्रॉम एशेस टू वेजिटेबल्स कैसे आए तुम कौन लाया तुम्हें और आज अगर मनुष्य हो कि तुमने नहीं जाना तो क्या कुत्ता बिल्ली बन के जानोगे किस योनि में पाओगे इस ज्ञान को तो पहला जनेऊ का तागा है उस सत्य को जानना कि तुझे इन पेड़ों और फलों ने कैसे लौटाया था तुम उस सीक्रेट को जानोगे और दूसरे तागे से कहा तीन तागे हैं उसमें जिन्हें दूसरे तागे से उसे पढ़ाया यह कुक्षी सोम पातम समुद्र पिन वते रा और वो कौन था जिसने कोक्षी गर्भ में सोन पातम ज्योतियों का पाठ किया कि वो गर्भ ज्योतिर्मय यज्ञ भूमि बना और समुद्री पिन वे और सागर से सा सींचता गया वो उस गर्भ को कि जहां से तुम नारायण की जैसे प्रकट हुए और वीरपू न काकुदा जहां ना जल था ना भोजन था और तेरा कंठ भी बंद था काकुद इसको कहते हैं गला भी बंद था वो प्राउड मां को अंगली बनाने नहीं आती बाप भी अंगूठा नहीं जानता वो खाली फुलिश ईगोज और फॉल्स को कोरे दम्ब और मिथ्याभिमान को जीते हैं मेरा मेरा गाते हैं तुम तो किसका बनाया है तुझे जानना है और हर एक का सम्मान करना है किसी से भेद नहीं करना मस्ट नेवर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिच एंड पुअर कास्ट ग्रीट मेल फीमेल मेरा तेरा पर आया हर दे एक देवालय है यज्ञ भूमि है और वो एक पिता परमेश्वर बना रहा हम सबको इसे कभी मत भूलना नहीं कि मेरे हैं तो उनके लिए ऐसा करूं तो पराये हैं तो ऐसा करूं ऐसी किसी संकीर्णता में जो चला जाता है वो परमेश्वर की सत्ता से अलग हो जाता है सारे धर्म सारे मठ सारे ग्रंथ गाते हैं कि वो एक है तो मैं पूछा फिर ये माचिस की डिबिया संप्रदायों की क्यों है जब एक तरफ तुम कह रहे हो वो एक है जिसने सबको बनाया तो तुम अलग अलग दुकानें क्यों खोले बैठे हो शायद मेरी बातें उनको अच्छी नहीं लगती हैं नहीं तो किसी को एक समुदाय में बंद करना उसकी सार्वभौम सत्ता को उसके यूनिवर्सल लेवल को किल करना ही तो वह और वो भी धर्म के नाम पर एक बड़ी विचित्र बात है मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि गुरुकुल में हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनका तादाद में एनिमल से है बर्ड से है सबसे वो ट्यून अप हो जाते हैं और उनकी पीनेल डेवलप होते हैं इंटेलेक्ट के साथ और वो उनके साथ कम्युनिकेट भी करते हैं लेकिन आज जब आप संप्रदायों में बंद जाते हैं तो एक दूसरे को नफरत से देखते हैं हाँ अब ह्यूमन से ह्यूमन का भी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो आपने अच्छा किया या बुरा किया एक सवाल है मेरा गुरु नानक हुए सिखों के जो प्रथम गुरु हैं उन्होंने कहा एक नूर से सब जग उपज्या कौन भले को मंदिर नांग कुदरत सब बंदे सचराचर को एक सारी कायनात को टोटल नेचर को उसे एक ईश्वर की सत्ता बनाया लेकिन दसवें गुरु के बाद जब यह पंथ बना और अब वाला भी साथ में उनके संत हो गया <laughs> तो अब क्या ये पंथ गा पाएगा एक नूर से सब जब उपजे और क्या उसमें कोई ट्रूथ होगा कोई सच्चाई होगी उसमें नहीं वो भले कुछ गाए मतलब उनका ये है एक नूर से सब पंथ उपजे बाकी सब कूड़े कंधे नानक पंथ कुदरत एक उस हायर लेवल से शेलो लेवल पे उतर जाना और आदमी को जानवर बना करके उसे गुरुडम में ट्रीट करना एक सांप्रदायिक सोच है इसका सनातन धर्म से कुछ लेना नहीं है इसलिए बहुत सावधान हो कि समझो और इसे पहचानो दूसरे तागे से उससे कहा कि सबको प्यार करेगा किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा और तीसरा तागा दिया जिने का उसे और कहा सुन बालक बिलू चिदारुष तनुर गुहा चिरेन्द्र बनी भी अविंद उस अनु ये तेरा शरीर परमेश्वर का बनाया देवालय है मंदिर है ईंट पत्थरों के बनाए मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे सब जगह तो तू घूम आया लेकिन जो प्रभु का बनाया मंदिर तेरा अपना शरीर है तू तो उसे नहीं पहचान पाया जो किसी मंदिर से भी बड़ा है नो दाई सेल्फ अपने कुछ जिसने स्वयं को नहीं जाना है उसकी सारी नॉलेज व्यर्थ है और जो ईश्वर की सत्ता से कट गया है वो तो मनुष्यता से भी कट गया है सोच और समझ से कट गया है कभी भी अपनी सार्वभौम सत्ता को घर में परिवार में जात में समुदाय में संकीर्ण मत होने दो इससे तुम्हारी सोच घटती चली जाएगी और तुम ईश्वर से ही कट जाओ। जब वो सर्वव्यापी है घटघटवासी यह सबका है तो सदा अपने को मेंटेन करना उस स्तर तक उठाए रहना और कहा ये शरीर तुम्हारा इस द रियल डिवाइन टेम्पल क्रिएटेड बाई लॉर्ड पलथी के जैसा ही मैं प्लेटफॉर्म बनाता हूं मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा की बात है फिर बॉडी के ट्रंक का जैसा उस पर गोल कमरा रखता हूं सिर के जैसा गुंबद लगाता हूं जटाओं के जूड़े सा कलश बना देता हूं क्या बना मंदिर बन गया और आत्मा की जैसी वो आत्मा जो आज भी यज्ञ बन करके उसकी जूठन को बन के शबरी का राम उसके जूठे भोजन को रक्न में बदल रहा है उसकी एक मूरत लगा देता और जैसे इस शरीर का वो प्रयोग तो करता है बनाना तो नहीं जानता तो जीव रूप उसके जैसा एक पुजारी खड़ा कर देता और कहता हूं पुजारी में जीव रूप अपने को पढ़ो मंदिर में इस पवित्र मंदिर में इस देवालय को पढ़ो दैट्स योर बॉडी और उस मूर्ति में अपनी अंतर आत्मा को देखो जो आज भी निष्काम भाव से एक एक सांस तुम पर न्योछावर कर रहा है इसे बिल्कुल इस शरीर को अपनी संपत्ति बनाकर महिला और गंदा कभी मत करना वो पुजारी कैसा जो मूर्त और मंदिर के साथ गलत व्यवहार करे उसकी इबादत कौन सुनेगा शैतान के अलावा तो इसलिए तुम्हारी पहली प्राथमिकता है कि अपने शरीर को भगवान का पवित्र मंदिर मानो और इसे कभी गंदा मत करना न सोच से न समझ से न वॉइसिस से न विषयों से न वासनाओं से न नृप्तियों से न ही अच्छा, इच्छाओं से न ही भेदभाव से मत भूलना कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है और तुम उसके सामने हो तो तुम गलती कैसे कर सकते हो जिस प्रकार पुजारी मंदिर में आके भगवान को भोग लगाता है ऑफर करता है उसी प्रकार तूने खाना कब खाया तूने भी तो आत्मा श्री राम को भोग ही लगाया है तो जो मूर्त पे नहीं चढ़ सकता क्या उसे साक्षात पर चढ़ा सकते हैं ह्यूमन विजडम कैन ऑलवेज कंफ्यूज आप नाना प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स ले आएंगे और गलत को भी सही कर देंगे लेकिन ला नेचर तो नहीं मानेगा उसे और धर्म की एक ही किताब है एंड दैट इज नेचर चारों वेदों ने कहा देवस्पश्य देवस्य कि परमेश्वर की लिखी किताब सुनना चाहता है देखना चाहता है तो यह सारी कुदरत है जिसका एक अक्षर एक अल्फाबेट तू तो भी है क्योंकि आज भी वही आत्मा बनकर लिख रहा तेरे जीवन का अगला क्षण कुछ नई ऊर्जा कुछ नए लिविंग सेल्स कुछ ब्लड के और कुछ बोन थे, कि जिससे तू अगली छांस ले सके अगला दिन जी सके वरना यदि शरीर की कॉस्मिक एक एक्टिविटी काम ना करे, तो आपकी टोटल लाइफ तीन महीना भी दिन की है जन्म से लेकिन वो तो आपको मेंटेन करता है आपकी लाइफ को कंटिन्यू करता है हम इसीलिए उसे बहुत प्यार करते हैं कि जब नहीं करते थे तो भी वो हमें प्यार करता था बाकी लोग मतलब के लिए पैसे मांग के काम करते हैं वो तो कभी इच्छा भी नहीं करता और उसी के बनाए रूप हैं हम सब और उसी का बनाया ये शरीर ये देवालय है इसे कभी मैला नहीं करना है कहा इस ज्ञान के बिना तो शुद्ध ही रहेगा चाहे जितनी उम्र हो जाए तेरी। और ऐसे जो पूरी ईमानदारी से नहीं मानेगा वो जन्म काल तो क्या बुढ़ापे तक शुद्ध रही है दिस बॉडी इज नॉट माई पर्सनल प्रॉपर्टी आम मैं तो आज भी इसका एक लिविंग सेल नहीं बना पाया जीन स्प्लिट कर पाया हूं मैन्युफैक्चर नहीं कर पाया तो हाउ कैन आई मिस भी विथ माई सेल्फ विद माय बॉडी और अगर जिसके साथ मैं अपने शरीर के साथ अपने जिसम के साथ ही ईमानदार नहीं हूं तो मैं सगा बगा किसका हूं और किसके साथ मैं ऑनेस्टी बरतता हूं अब फिर कहा कि तीन तागों का जमीन मैं तुम्हें कंठी माला की तरह ऐसे नहीं पहनाऊंगा ये गांधीव की तरह धनुष की तरह बो की तरह होगा बी ए वॉरियर ऑफ लाइफ एंड सीख द ट्रूथ क्योंकि सत्य कोई किसी को नहीं दे सकता सत्य किसी को गिफ्ट नहीं किया जा सकता सत्य को गिरवी नहीं रखा जा सकता हाँ किसी को दान नहीं कर सकते हैं हम हर व्यक्ति को अपना सत्य स्वयं खोजना होता है इट्स ए वेरी वेरी पर्सनल प्रॉपर्टी और यही हमें गुरु ज्ञान की जरूरत होती है एक उदाहरण देता हूं सौ करोड़ लोगों का इकट्ठा ही दे डालूं तो अच्छा रहेगा ना नहीं क्या अभी आप लोगों ने चुनाव देखा एक राष्ट्रीय नेता जिनकी छवि के ऊपर एक पूरा दल वोट मांग रहा था तो बार बार कह रहे थे पर्सनल बातें नहीं होनी चाहिए सुना था ना आप लोगों ने और आप सब ने कहा था हां नहीं नेता जी ठीक कह रहे हैं कि देर शुड बी नो पर्सनल डिस्कशंस और इश्यूज़ पे बात करो तो फिर चुनाव आयोग आपसे क्यों पूछ रहा है कि कितने मुकदमे चल रहे हैं कितना माल कहां कहां काटे हो बताओ ये पर्सनल बातें नहीं है क्या वाई शुड यू हाइड योर पर्सनल आइडेंटिटी उसमें गड्ढे हैं और मैं पूछना चाहता हूं आपसे सौ करोड़ लोगों से आपने तब भी हां भरी थी और अब भी आप सारे लाएंगे थोड़ी देर में मेरे फेवर में थे मैं क्यों क्योंकि आपका कोई सेंटर नहीं है जहां आप टिके हुए हैं आपके पास वही गुरु ज्ञान है जिसकी कमी है और जो मैं बालक को दे के भेजता हूं आगे बताऊंगा कि पर्सनल डिस्कशन उसकी नहीं होनी चाहिए जो एक पर्सनल लाइफ जी रहा है लेकिन एक व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा हो गया है और सबसे कह रहा है कि अपने वोट मुझे दो अपने विशेष मेरे को दो तो क्या वोट देने वाले को जानने का हक नहीं कि ये कौन है क्या है इसकी बैकग्राउंड क्या है बोलो अरे सौदा भी आप देख के लेते हो उसने कहा कि पर्सनल बात नहीं होनी चाहिए और पार्टी को यह था कि भैया इसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं ठीक कह रहा है तो इसलिए हमने दूसरी पार्टी के भी पर्सनल बातों को छोड़ना पड़ा क्योंकि अगर ये उसकी करते मुद्दे उठाते तो ये भी मुद्दा बन जाते एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि जब जब हमारे पास गुरु ज्ञान नहीं होता हम असत्य और अपराध को ही निर्णायक रूप से मान लेते हैं कि यही जस्टिस है यही सच है एक छोटा सा और सौ करोड़ लोगों का उदाहरण दे देता हूं इस देश में समस्याएं हैं बहुत समस्याएं हैं और सारा देश उन समस्याओं से जूझ रहा है राष्ट्रीय नेता से लेकर फिल्मी हस्तियां तक टीवी पे कहती हैं बंद कीजिए है डिस्क्रिमिनेशन आपने कभी हवा में उड़ती हुई पतंगे देखी फ्लाइंग कैट्स काइट्स अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि यही प्रॉब्लम है कम्युनलिज्म है कास्टेज है, है हाँ। डिस्क्रिमिनेशंस हैं और बहुत सी बातें हैं ये पतंगे समस्याओं की उड़ रहे हैं दीज आर द प्रॉब्लम्स अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मुझको सोच के बताइए कि ये पतंगे एक्शन हैं या रिएक्शन है उन हाथों का जो उड़ा रहे हैं बोलिए कौन है ये रिएक्शन है करेक्ट और वो हाथ जो इन पतंगों को उड़ा रहे हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैठे हैं हा? पहले समान न्याय समान नागरिकता फिर सांप्रदायिकता के नाम पर वर्गीकरण सांप्रदायिकता के नाम पर आरक्षण संरक्षण जात के नाम पे आरक्षण संरक्षण ये सांप्रदायिकता क्या इस देश का संविधान नहीं फैला रहा मेरा सवाल है सारे ग्लोब में समस्याएं हैं मैं उन सिविलाइज्ड देशों की भी बात करना चाहूंगा अगर आप अमेरिका में हैं या यूके में हैं इवन इन फ्रांस आप वहां के सिटीजन नहीं हैं एन हैं, आई है वर्क परमिट लेकर काम कर रहे हैं तो जैसे वो गरीब सिटीजन के बेटे को सरकार पर्स देगी जब तक आप उनके देश की धरती पर हैं, आपके बच्चे को भी मिलेगी कि डिस्क्रिमिनेशन शेल नेवर बी टॉलरेटेड इन एनी फॉर्म और यहां जात पर ना पात पर अमुक अमुक की बात पर मोहर लगेगी और सब कुछ जात पात पर और फैलता जात पात का विष आप लोगों के मनों में सांप्रदायिकता को लेकर एक दूसरे ले के प्रति फैलते डर भय और आतंक चंद कुर्सी नशीनों की वोट बैंक की थाली क्या सौ करोड़ लोगों से पूछता हूं इसमें है कुछ समझदारी आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं यह सांप्रदायिकता का एक नया बड़ा सड़ा संस्करण है वाई डोंट शू टॉक ऑफ ह्यूमेनिटीज एक ही रुपये के दो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इधर कम्युनलिज्मिकुलरिज्म है, है ये सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म को भड़काता है और फिर सेकुलरिज्म सेक्युलरिज्म के नाम पे आपको मूर्ख बनाता है ये अल्पसंख्यक वित्तायोग का नाम क्या जरूरतमंद वित्तायोग नहीं रखा जा सकता था कि कम्युनलिज्म भड़के नहीं।, नहीं क्या इस देश का प्रधानमंत्री नहीं जानता राष्ट्रपति नहीं जानता यह देश का चीफ जस्टिस नहीं जानता सब जानते हैं और सब खाली चिल्लाते हैं बंद कीजिए यह हिंसाएं पूछो भड़का कौन रहा है? और आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आज आप सौ करोड़ हैं, अगले चालीस पचास बरस में आप सौ से डेढ़ सौ करोड़ भी हो जाएंगे लेकिन उसके कुछ बरस बाद आप सिर्फ दो करोड़ रह जाएंगे क्योंकि जब यही वे ये घृणा जो कॉन्स्टिट्यूशन से नेताओं के द्वारा फैलाई जा रही है ये धोखाधड़ी जो सारे देश में सौ करोड़ लोगों के साथ एक साथ हो रही है जब ये लोग हिंसक होकर के इसका समाधान ढूंढ रहे होंगे तो इतना बड़ा बलट तो विश्व में कभी नहीं हुआ होगा जो धीरे धीरे हम आप सबको उस गटर में लिए जा रहे हैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन को एक समझदारी से जैसे वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, है बनाया जा सकता है मैंने एक बार अपने प्रवास के दौरान कुछ अमेरिकन जो कांस्टिट्यूशन के विशेषज्ञ थे वहां के मैंने उनसे पूछा अगर आपने हमारे तरह के यही भेदभाव रख दिए होते कॉन्स्टिट्यूशन के तो बोले हम तो पांच साल में बढ़हम हो गए होते ब्लास्ट कर जाते इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फुलिश पीपल इन मास इंटलेक्चुअलिज्म को ही इंटलेक्चुअलिज्म मानते हैं और गुरुकुल में मैं इसी को तोड़ता हूं ये उदाहरण दिए कि जिससे आप समझिए कि उस शिक्षा और शिक्षा का भेद क्या है मैंने वहां तीन तागों का जन्म दिया और इस आधुनिक शिक्षा में भी तीन तागों का जने हुआ है आप पूछो तो मैं बता दूं क्या आपको अच्छी नौकरी बढ़िया तनखा और मोटी घूस इसी के लिए शिक्षा मंत्री शिक्षाविद वीसी, सारे टीचर और पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं बताओ शिक्षा में वो स्टूडेंट कहा है क्या है वो कहीं पर यह शेलो कम्युनलिस्ट बढ़ा देंगे ये सब क्या है उसे तो यूनिवर्सल लेवल पर उठा के लाना था मुझे मुझे एक देश का भी नहीं उसको हो एक ब्रह्मांड व्यापी स्वरूप देना था उसे वो उस परमेश्वर की बनाई सत्ता है उसे छोटा घिनौना मत करो लेकिन नहीं जिस सांप्रदायिकता ने धर्म को खाया राजनीति उसी को हथियार बनाकर और काउंटर बाय बड़ी सांप्रदायिकता लाकर और आपको उसी का नाटक दिखाकर वो सब आपको मूर्ख बना रहे हैं। कि वो पुराना संस्करण है ये नया आ गया जरा मुझे याद आती है एक घटना उन दिनों की बात है 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ था गांधी जी के साथ भी मिसह हो चुका था और उसके कुछ काफी कुछ समय बाद पवनार में विनोबा जी बीमार पड़े तो हम लोगों को जाना पड़ा तो बाकी भी सब नेता लोग गए है ना एक मेडिकल टीम भी गई सब लोग तो बिनोबा जी ने एक बहुत बड़े हरिजन नेता से कहा कि मैं अगला मूवमेंट जात पात मिटाने का करूंगा तुम मेरे साथ रहना बोले हा विनोबा जी जात पात छुआ छूत भेदभाव मिट जाए इससे अच्छा और क्या हो सकता है इस देश में तो उनका पहले हम इसी का मूवमेंट करेंगे बाद में भूदान यज्ञ करेंगे बोले हाँ मैं आपके साथ चलूंगा परछाई बन के और ये कहकर के वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो अपने साथी से कहता है विनोबा क्या मेरे को मरवा रहे हैं क्या अगर जात मिट गई तो मैं नेता कहां रहूंगा इसलिए ही नेता बनते हैं इसलिए ही आप लोगों को लड़ाते हैं इसलिए ही आप लोगों के मन में जिसमें प्रभु का प्रेम होना चाहिए विष भरा करते हैं क्यों क्योंकि आज आपके पास वो गुरु ज्ञान नहीं है और वो गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है आत्मज्ञान का नाम गुरु होता है वही मैं आगे बताने जा रहा हूं कि उस बालक को हमने कहा हम तुम्हें ग्रहण करते हैं और फिर पंद्रह वर्ष तक हम उसको उस जमाने में हमारे गुरुकुल यूनिवर्सिटीज आज के जैसे नहीं होते थे बहुत लंबे चौड़े प्रदेश होते थे जिसमें फैले रहते थे और सेल्फ सफिशिएंट रहते थे वो उसमें शिल्प भी है उसमें धनुर्विद्या भी है अस्त्र शस्त्र भी है उसमें इकोनॉमिक्स भी है ज्ञान विज्ञान भी, भी है एग्रीकल्चर भी है और इतना विस्तृत होता था कि उसमें सब बच्चे काम भी करते थे और कोई किसी से इच्छा नहीं करता था गुरुकुल फीस भी नहीं लेता था गुरु इंदर आपको कहीं मरीज इंतजार ना कर रहे अच्छी बात जी मैं संकोच में नहीं हुई अजय जी तो गुरुकुल सेल्फ सफिशिएंट होता था या नहीं ऑल ओवर द ग्लोब वी वर ऑल वन अलाइक एंड वी हैड द यूनिवर्सल लेवल्स ऑफ लिविंग हम सिविलाइज्ड हुए हैं या घटिया हो गए हैं यह निर्णय मैं नहीं कर सकता हर कोई अपना अपना खुद करेगा मुझे याद है आज भी किताबों में होता है अतिथि देवो भव होता है ना और अभी कोई अपना ही आ जाए मेहमान तो अतिथि नहीं अपना भी संदेवोभव होता है क्यों आया है क्या ले जाएगा आज आपके मन में वो प्यार भाव नहीं है और ये सब आपने पैसे के लिए कमाया भौतिकताओं के लिए कि मटीरियल इज एवरीथिंग नहीं हमें अपने को जानना है हमें अपने को पढ़ना है हमें अपने आप को पहचानना है गोविंद तो उस बच्चे को हमने लिया पंद्रह साल पढ़ाया जब वो जाने लगा तो दीक्षांत समारोह होता है सेरेमनी होती है तो उसमें ऋषि उस बालक से कहते हैं कि देखो बेटे जब तुम आए थे बहुत छोटे थे बहुत भोले थे और तुम तुम्हारे मन के खाली घड़े को मुझे एक यूनिवर्सलिटी से अमृत ज्ञान से भरना था क्योंकि उस सार्वभौम सत्ता की संतान हो तो मुझे तुमको वही बनाना था इसलिए मैं तुम्हारा गुरु बना लेकिन सुनो तुम्हारा अंतरात्मा ही तुम्हारा गुरु है और जो गुरु ज्ञान तुमने वेद का पाया है ये ज्ञान ही गुरु है इसलिए मैं तुम्हें गुरु भाव और गुरु ऋण इन दोनों से उऋण करता हूं मुक्त करता हूं आज अभी इसी वक्त और कभी भी तू भी आगे किसी को बंधक मत बनाना तू नीलाकाश में उड़ने वाला मानस का हंस है अगर किसी को बांधेगा तो डेने तेरे भी बन जाएंगे पंख तो वो तो उड़ ही नहीं पाएगा तू भी कहां उड़ पाएगा इसलिए याद रखना वंदे कृष्णम जगत गुरु वो घट घट वासी अंतर जिसे मैं श्री कृष्ण कहता हूं वही जगत गुरु है और इसको वेद में मैंने तुझे पढ़ाया भी है वो ऋचा भी है है इंद्रो दीर्घाये चक्षस इंद्रो दीर्घाये चक्षस आ सूर्य रोहियत देवी वि गोभीत कि हे आत्मा हे यज्ञ हे प्रदीप तू तो ही सच्चा गुरु है तू तो ही सबका गुरु है तेरी दया कृपा से ही भस्मी का अंबार अचानक क्षीणताओं को छोड़ करके नवजात शिशु बन जाता है बच्चा बन जाता है और क्षण क्षण तेरी ज्योतियों से वो पलता है बड़ा होता है तो उससे हटके फिर गुरु कौन हो सकता है इसलिए इसलिए हे आत्मा आत्मा के अतिरिक्त और किसी को कभी गुरु नहीं मानेगा आत्मा ही सत्य रूप में हम सबका गुरु है और वो आत्मा आप सबके भीतर बैठा है मुझे गुरु तुल्य मानना विनम्रता कभी मत खोना। ये तुम्हारा भाव है लेकिन बालक मैं अब तुम्हें आगे शिष्य नहीं मानूंगा तो कहता है जी मेरे से कोई अपराध हो गया क्या कहा नहीं यदि आज मैं तेरे निशिष्य देखने लगेगा तो मेरा एक ब्रह्म का भाव समाप्त हो जाएगा तो मैं स्वयं भटक जाऊंगा जब सब में एक ब्रह्म है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ती तो कोई हम सन्यासियों को गुरु माने उसके लिए कोई कसम खाने कवल भरने की बात नहीं है ये उनके अंतर के विनम्र भाव हैं लेकिन सन्यासी का धर्म है कि सब में एक आत्मा श्री राम देखे वो ना स्त्री देखे ना पुरुष देखे ना जात देखे ना पात देखे वो प्राणी मात्र के चरणों पर अर्पित हो सबकी धूल माथे से लगाए यही गुरु भाव है और यही सनातन धर्म है और यही परिपाटी महाभारत काल तक चलती आई थोड़ा इतिहास भी ले रहे लेकिन उस भीषण महाभारत महायुद्ध के उपरांत बहुत कुछ विकसित हुआ खंडित हुआ टूटा और वहां से जब गुरुकुल की स्वरूप भी थोड़े बिगड़ने लगे जिसे श्री कृष्ण ने वासुदेव ने संभाला भी था और भगवान वेद्यास ने और यही हम लोगों ने चाहा था कि अतीत के इतिहास को लीला काव्यों में ढालकर संपूर्ण बच्चों को उनका स्वरूप पढ़ाया जाए तो आज से लगभग साढ़े छह हजार वर्ष से सात हजार वर्ष पूर्व के बीच में लीला काव्यों का जिसे राम इतिहास अपनी जगह है लेकिन रामलीला महाकाव्य हर व्यक्ति की कहानी है उसके जीवन के नाना रूप हैं, ये अपनी जगह है ये वेद पढ़ाने के लिए गुरुकुल में वेद को और सरस और ग्राह्य करने के लिए क्योंकि बहुत दूर तक अज्ञान भटक गया था तो सीधे वेद पढ़ाए नहीं जा सकते थे तो इन रहस्य लीलाओं को लिया गया और कालांतर में महाभारत भी महाकाव्य के रूप में और श्रीमदभागवत जैसा दिव्य ग्रंथ भगवान वेद ने बच्चों को पढ़ाने के लिए ही गुरुकुल में बनाया था कि जिससे ये धर्म ये संस्कृति ये रूप कहीं नष्ट ना हो जाए क्योंकि सबने चाहा कि सबका जीवन अमृतमय हो और वे अपने से जुड़े उनका जीवन व्यर्थ ना जाए जब आगे बढ़ा तो 36 वर्ष बाद कृष्ण के जाने के उपरांत एक बार फिर भारी विप्लव हुए भयंकर उनका पात हुए और उसमें बहुत कुछ सर्वनाश एक बार फिर हो गया जो पहले एक बार हो कई बार हो चुका था लेकिन एक भयंकर त्रासदी के बाद हम अभी संभल रहे थे तो फिर एक कांड हो गया उसके बाद समाज के बहुत से हिस्से विखंडित भी, भी हुए अलग भी हुए हाँ ये महाभारत युद्ध के आफ्टर इफेक्ट्स थे ऐसा सबने माना जैसे कि गर्मी आप देख रहे हो ये इराक बंबार्टमेंट के आफ्टर इफेक्ट्स हैं जॉर्ज बुश का दी हुई हैं ये सब जो बदले हुए मौसम हैं बारिश आएगी तो भयंकर आएगी सर्दी आएगी तो देख लेना वेस्ट में बहुत सारे शहर के शहर कुल्फी की तरह बर्फ में दबेंगे क्योंकि हर त्रासदी का उत्तर नेचर को देना पड़ता है वो अपने घाव भरता है और पता है वेस्ट वाले आपको क्या बताएंगे कि, कि सूरज में गर्मी घट गई इसलिए बर्फ बढ़ गई कुछ भी कहेंगे वो आपसे और आप मान भी लोगे क्योंकि गुरु ज्ञान तो है ही नहीं क्योंकि जो अपने आत्मा से नहीं जुड़ा वो कभी जीवन में निर्णायक ही नहीं हुआ उसका हर निर्णय हवाओं पर टिका है तो हवाओं के साथ ही तो उसके निर्णय बदलेंगे वो अपने स्वभाव पर भी नियंत्रण कैसे पाएगा तो बालक से कहा आत्मा ही तेरा दीक्षा गुरु है जैसे रामलीला के मंच पर बालक आते हैं एक राम बनता है एक लक्ष्मण बनता है एक मुनि वशिष्ठ बन जाता है तो उसी प्रकार वाहि जगत एक निमित्त जगत है इसे सत्य जगत नहीं मानना इसे सत्य जगत नहीं मान बैठना तेरा सत्य जगत तेरा आत्म जगत है स्व जगत है आत्मा में ही जीते हुए वाहि जगत श्री राम की औपचारिकता है मुझे राम के जैसा पुत्र बनना है भक्त बनना है राम के जैसा ही एक पत्नी व्रति धारण बनना है अपने चरित्र को सर्वोपरि स्थान देना है हाँ पति होकर पत्नी होकर पुत्र होकर भाई होकर मुझे राम की मर्यादाओं को श्री राम की सौगंध बना के जीना है न कि पैसों के लिए मुकदमेबाजी करनी जो आजकल कर आप लोग रोज करते हो लड़ाई झगड़े करते हो हाँ। पहले घर में बहू बाद में आती पहले चाहती है कि मां बाप अलग हो जाए <laughs> यह संस्कृति गुलामी की देन है ये धर्म ने नहीं दिया आपको आज जो भी आपका वे ऑफ लाइफ है नॉट सनातन धर्म पहले आप अंग्रेजों के पहले आप मिडिल ईस्ट के गुलाम थे फिर आपको वेस्ट की स्लेवरी भोगनी पड़ी और जब आप इन दोनों से आजाद हुए तो अब आप और भी बड़े गुलाम हैं आप विषयों के गुलाम हैं विषय शक्तियों के गुलाम है आजाद नहीं हुए हैं। आजाद वही व्यक्ति होगा जो अपना सम्मान स्वयं कर पाएगा यू इंसल्ट एंड एबूज योर तो अपने को गाली देते हो जब भी तुम झूठ बोलते हो जब भी तुम असत्य प्रपंच और झूठ करते हो खुद अपना अपमान ही तो करते हो बेचारा गुलाम क्या करे आका बोलेगा मार मुंह पे थप्पड़ तो मारेगा बोलेगा पोत कालिक तो पोतोगे तो आज तुम तो विषयों के गुलाम हो और अभी कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे स्वामी जी आप करेक्टर की नहीं कैरियर की बात करो अब करेक्टर से लेने देना क्या है हमको आज भी मट्टी से अन वही ला रहा है पेट पे वही पर यदि वो भोजन को रक्त में न बदले तो सात्विक भोजन भी कैंसर बन जाएगा मार देगा तुमको तुम नहीं बचा सकते आत्मा ही बचाएगा वो सत्ता ही उसे रक्त में बदलेगी तब भी आप कह रहे हो कि करेक्टर से क्या काम है अब तो कैरियर की बात करो स्वामी जी तुफी तो कौन सी गुरु पूर्णिमा मनाए हम और इस प्रकार सनातन धर्म में गीता में भी आया भगवान कहते हैं ब्रह्मों में मैं परम ब्रह्म श्री कृष्ण पुनः इसी गुरु तत्व को ही स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन ब्रह्मों में परम ब्रह्म रुद्रों में शंकर वैष्णवों में महाविष्णु धनुर्धारियों में राम छंदों में गायत्री प्राणों में ओंकार और गुरुओं में देवगुरु बृहस्पति हे अर्जुन मैं हूं और अहम आत्मा और मैं आत्मा हूं हे गुड़ाकेश सबके हृदय में वास करता हूं तो देवगुरु बृहस्पति सारे चारों वेदों में एक ही गुरु है केवल बृहस्पति वेद व्यास को भी आचार्य ही माना गया है यह यही उनकी विनम्रता है कि उन्होंने कहा ये गुरु तो एक ही होगा और वो बृहस्पति ही रहेंगे और यहां कोई कन मंत्र सनातन धर्म में अपराध होता है ये पाप है कि कान फुकवा लिया कोई मंत्र नहीं हुआ है मंत्र तब होगा जब तुम्हारा स्वभाव बदले जब वो ज्ञान तुम धारण करो उनके चरणों में बैठ के जो भगवान ने गीता में कहा कि आप तुम उनके पास जाओ भक्ति पूर्वक उनको धारण करो उनसे अमृत ज्ञान श्रद्धा और पूर्वक लो और विनम्रता से उनसे प्रश्न पूछो उनका अपमान कभी मत करना अर्चन और वो ज्ञानी जन जो तुम्हें ज्ञान देंगे तुम्हारी ही आत्मा का वो ज्ञान ही गुरु होगा व्यक्ति नहीं और आपने ज्ञान तो लेना ही नहीं चाहा बोले कान फूक नहीं आगे बढ़ो एडमिशन हुआ है अभी तुम्हारा तुम्हें पाठशाला में इस जीवन रूपी पुस्तक को पढ़ना है कौन हो तुम क्या है यह आवागमन कहां से आए हो तुम ये क्या कि कान में ऊपर फूक डल गई तो हो गया कहा ऐसा नहीं होता है मैंने देखा बहुत से लोगों को हाँ आजकल तो टेलीविजन वाले गुरुजी आते हैं ना तो गए और वहां सौ दो सौ उनके मंडप पे मंत्र टंगे रहते हैं जिसको जो चाहिए ले लो और उसके बाद जब टीवी पे गुरुजी आते हैं प्रवचन देने तो सब कोई धूप दीप अगरबत्ती जला के टेलीविजन के आगे बैठ जाते हैं हाथ छोड़ के है हाँ, ये एक नया गुरु चला है ये बहुत भोला ज्ञान है आप लो बहुत लोग बहुत भोले लोग हैं बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत ना समझी करते हैं आप अपने जीवन का महत्व ही तो नहीं करते हैं कि दुर्लभ मनुष्य का जन्म है और व्यर्थ कमाए जाते हैं ज्ञान ही गुरु होता है और जो ज्ञान से दीक्षित नहीं है वो किसी गुरु से दीक्षित नहीं है इसीलिए सत्संग है सत्संग का अर्थ कोई खाली कोरे भजन कीर्तन नहीं हुआ करता सत का संग ही सतसंग होता है और जब सत अपना जाना नहीं सत अपना सुना नहीं और उस सत को सुनकर जानकर का परित्याग नहीं किया और सत्य के साथ जुड़कर जिया ही नहीं तो गुरु मंत्र का कोई मतलब ही नहीं हुआ महाभारत काल के उपरांत यह देश गुलाम बना तपस्वी ऋषि मारे गए गुरुकुल और विश्वविद्यालय धू धू कर जले भोजपत्र महीनों जलते रहे जो अमृत ज्ञान रजत स्वर्ण और ताम पत्रकों पर था उसको भी गला के मेटल बना दिया गया